हमारा और परमेश्वर का संबंध सनातन है सीधा सदा हमारा और वस्तुओं का संबंध हमारा और व्यक्तियों का संबंध माना हुआ संबंध है माना हुआ संबंध मान्यताएं बदलती है और वस्तुएं टूटती फूटती बदल जाता है वास्तविक संबंध किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटता वास्तविक संबंध को जानना है और माने हुए संबंध को अनासक्त भाव से निभाना है आसक्ति से आदमी की योग्यताएं क्षीण हो जाती हैं। कर्म के फल की वांछा से अंतकर्ण की योग्यता कुंठित हो जाती है और फल तो जितना प्रारब्ध में होगा वो मिल मिलकर ही रहता है निष्काम भाव से किए हुए कर्म अंतकण की शुद्धि करते हैं अंतकण की शुद्धि ये बड़ी उपलब्धि है जैसे फानस लालटेन की कालीमा हटा देने से लालटेन का प्रकाश बाहर फैलता है लालटेन के काच की कालीमा हटाकर साफ सुथरा कर देने से लालटेन का प्रकाश बाहर फैलता है वो चमकता है ऐसे ही अंतकण की अशुद्धि मिटाने से परमात्मा प्रकाश परमात्मा सामर्थ्य परमात्मा आनंद मतलब परमात्मा का दिव्य प्रसाद उस व्यक्ति के द्वारा निखरता है परमात्मा तो सब में है और सब का सनातन स्वरूप है जो नहीं पहचानते उनका भी वास्तविक स्वरूप परमात्मा ही है ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन आप भगवान के सनातन अनुसार फिर भी दुख मुसीबत शोक चिंता पीड़ा मृत्यु जन्म आदि जो कष्ट सह रहे हैं ये सारे के सारे कष्टों का एक ही कारण है कि आपके और ईश्वर के बीच जो अज्ञान है वही सारी मुसीबतें दे रहा है तो अंतकरण के तीन दोष हैं मल विक्षेप और आवरण मलमन वासनव की भीड़ ये मिले ये मिले ये मिले ये कहूं इच्छाएं इससे वो अंतःकरण रूपी का च है और जितनी इच्छाएं ज्यादा होती उतना चित्त ज्यादा विक्षिप्त रहता है विक्षेप तो मल विक्षेप तीसरा होता है आवरण आवरण क्या होता है कि जो हैं उसको नहीं जानते जो नहीं है उसको मानते वास्तविक में जो हम हैं उसका फायदा नहीं उठाते और जो नहीं हैं उसी को संभाल सजाकर मर रहे इसी का नाम है अविद्या ये अविद्या आने से अविद्या को संभालने से अविद्या होने से आदमी को सारे कष्टों का शिकार बनना पड़ता है जो विद्यमान न रहे उस शरीर को मैं मानते हैं सदा उसको विद्यमान रखना चाहते हैं जो वस्तु विद्यमान न रहेगी सदा उसको संभालते हैं क्यों कि अविद्या का प्रभाव है मस्तिष्क में अब बात रही दूर कैसे करें अंथ शुद्ध हो काच साफ हो तो प्रकाश देखेगा ठीक तो अंतःकरण मलिन कैसे होता है और शुद्ध कैसे होता है ये भी अपन लोग जानेंगे तभी तो फायदा उठाएंगे सुख की लालच और दुख का भय इन दो कारणों से अंतःकरण मलिन रहता है बाहर की वस्तुओं से सुख लेने की लालच और कोई वस्तु या व्यक्ति चला न जाए उसके दुख के भय सुख की लालच और दुख का भय इससे अंतकण अशुद्ध होता है सुख की लालच छोड़ दें और दुख का भय छोड़ दें तो अंत कण बस शुद्ध हो जाएगा। परमात्मा प्रकाश परमात्मा आनंद परमात्मा मस्ती आने लगेगी इसमें आहार शुद्धि मंत्र जाप सेवा दान पुण्य ये सब सहायक चीजें हैं तो एक साधन होता है बहिरंग दूसरा साधन होता है अंतरंग जैसे तीर्थ यात्रा करते हैं तो बहिरंग साधन माना जाता है तो भगवान नाम का जप करते हैं तो वो अंतरंग साधन है क्योंकि जप का अर्थ हृदय में जप का प्रभाव रक्त में नस नाडियों में पड़ेगा गुरुदत्त जप है अंतरंग साधन है जब का अर्थ समझते तो और अंतरंग साधन हो जाता है अंतरंग माना आत्मा के निकट वाला साधन जैसे गाड़ी को बाहर से रोकना दस पांच आदमी खड़े होकर गाड़ी को रोक दे ये बहिरंग है और ब्रेक पर पैर रख के गाड़ी रोके ये अंतरंग है लाइनरों पर प्रेशर पड़ता है बाहर से धक्का देके अथवा घोड़ा बोड़ा बांध के गाड़ी को घसीटना दौड़ाना यह बहिरंग है और गाड़ी में मशीन फिट करके पेट्रोल देना ये अंतरंग हो गया ऐसे ही अंतकरण की शुद्धि कुछ बहिरंग साधनों से भी होती है अंतरंग साधनों से जल्दी होती है, आसानी से होती जैसे तीर्थार्टन कहते हो जिसका शरीर में अहम है अपने पांच कोष हैं कवर हैं उस अपने स्वरूप के ऊपर पांच कवर हैं जैसे बादाम रोगन पर पांच कवर है ना, बादाम का फल उसके ऊपर एक कवर फिर वो हरी हरी गिरी दो फिर वो कठोर लकड़ी जैसी गिरी कवर तीन फिर लाल कवर चार फिर वो सफेदी गिरी उसके अंदर बादाम का तेल ऐसे ही उस बादाम के फल की वैल्यू क्यों है तेल के खर ऐसे मानव की वैल्यू क्यों है कैसे है आत्मा के कारण तो जिसका अनमय कोष में ज्यादा स्थिति है ऐसे आदमी को बहिरंग साधन अच्छा लगेगा धार्मिक तो होगा लेकिन अंतर्मुख ध्यान ब्यान मजा नहीं तीर्थ यात्रा मेहनत की भक्ति जिसका अन्नमय कोश से कुछ अंतर है मन प्राणमय कोश में है उसको प्राणायाम आसन उपवास ही अच्छा लगे जिसका मनोमय कोश में स्थिति है उसको भगवान का भजन कीर्तन मंदिर भगवान के नाम का जप ध्यान अच्छा लगे जिसका विज्ञानमय कोष में स्थिति है उसको भगवान तत्व की कथा वार्ता पे विचार उठेंगे और समझेगा भगवान क्या ठाकुर क्या कृष्ण क्या तीर्थ क्या मैं क्या ये बात उसको स्पूर्ण भी होगा समझने की और अच्छी भी लगेगी जहां सुनाई पड़ेगा तो अन्नमय कोश बहिरंग आदमी है उससे प्राणमय कोश में जीने वाला आदमी थोड़ा अंतरंग है। इससे मनोमय कोश में जीने वाला आदमी और अंतरंग है इससे विज्ञानमय कोश में जीने वाला आदमी और अंतरंग है उससे भी आनंदमय कोश में जीने वाला आदमी और अंतरंग है आनंदमय कोश में जीने वाला आदमी साधक किसी सदगुरु को मिल जाता है काम बन जाता है आनंदो ब्रह्म ब्रह्मेति इति वेदांतिक वेदांत वेताओं का परमात्मा कोई सगुण साकार कोई मूर्ति धारी किसी देश में बैठा ऐसा नहीं आनंद स्वरूप परमात्मा और तेरे हृदय में प्रकाशित हो रहा वही है एक बीच उठा और दूसरा उठने को उसके बीच की अवस्था वो चाइत अन्य परमात्मा बुद्धि को जो अनुकूल चीज मिलती है मन को और जो प्रसन्नता होती है वो प्रसन्नता जहां से आती है वो प्रसन्न स्वरूप परमेश्वर है वही तू है बाकी वस्तु और भोगने के साधन तू नहीं इस प्रकार का गुरुदेव उपदेश दे और शिष्य का कल्याण हो जाता है साक्षात्कार हो जाता है फिर दस मिनट में समझ ले दस दिन में समझ ले समझ कर उसमें टिक जाता है ऐसा तो कोई कोई तैयार साधक मिलता है इसलिए उसको साक्षात्कार हो जाता है बाकी के लोग आत्म साक्षात्कारी पुरुष के संग में आएंगे तो जो अन्नमय कोष में जी रहे हैं जैसे तीर्थयात्रा ऐसे रुपए पैसे पद संभाल कर जो सुखी होना चाहता है वो अन्नमय कोष में है ऐसे पुरुष को जब गुरु मिल जाएंगे तो उसका एक कोष गुरु मुलाकात से गुरूद्रष्टि से गुरू कृपा से गुरु सानिध्य से गुरु गुरु उनको कहते हैं हम जो अंधकार को मिटा के आत्म प्रकाश देने का सामर्थ्य रखते हूं अथवा तो उसका दूसरा अर्थ है आई इंप्रेस न हो और ऊंचे से ऊंची स्थिति में जैसे सुमेरु है आंधी चले तूफान चले बाढ़ आए सुमेरु को कुछ नहीं होता हिमालय को कुछ नहीं होता ऐसे जहां कुछ नहीं होता वहां जो टिके हुए पुरुष उनको गुरु कहा जाता है ऐसे गुरु गोविंद से भी ज्यादा आदरणीय माने गए गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको को लागू पाए बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो दिखाए ईश्वत अधिक गुरु में प्रीति जानी करत सुजान बोले ईश्वर से अधिक गुरु में प्रीति हां ईश्वर के, हाँ, के मूर्ति में श्रद्धा करोगे हृदय शुद्ध होगा लेकिन वो मूर्ति उपदेश नहीं देगी गलतियां नहीं काटेगी छांटेगी वो तो संप्रेक्षण शक्ति बरसाएगी नहीं लेकिन ऐसे पुरुष गलतियां काटेंगे छांटेंगे उपदेश देंगे और उसमें उनका संकल्प इनके भला हो ऐसे संकल्प से वो बोलेंगे भागवत में ऐसे ब्रह्मवेता महापुरुष की महिमा में सुखदेव जी परीक्षित को बताते हैं कि भगवान में तीस गुण हैं उद्धारक शक्तियां का भला करने का और भगवत प्राप्त ब्रह्मवेता महापुरुष में छत्तीस गुण होते हैं ऐसे पुरुष जल्दी से मिलते नहीं और मिलते हैं तो हम पहचान नहीं पाते और पहचान लिया तो फिर माता के गर्भ में नहीं आते हम ऐसे पुरुषों के लिए ही उच्च अवस्था पर पहुंचे हुए ऋषि ने गाया है गुरु ब्रह्मा ब्रह्मा जी जैसे सृष्टि करते ऐसे हमारे अंदर आध्यात्मिक संस्कारों की सृष्टि कर दें गुरु विष्णु जैसे विष्णु जी पालन करते हैं ऐसे हमारे आध्यात्मिक संस्कारों का पोषण करते हैं वे गुरुदेव महेश्वरा हमारे गुरु क्या है महेश्वर है शिव हैं जैसे शिव जी परलय कर देते हैं ऐसे हमारे अंदर जीव भाव के राग द्वेष के संस्कारों को खत्म करते हैं इससे भी ऋषि संतुष्ट नहीं हुए उन्होंने देखा कि यह तो ठीक है उत्पत्ति स्थिति और परले हुआ लेकिन उत्पत्ति स्थिति परले के बाद भी जो नहीं मिटता उसका साक्षात्कार कराने वाले तो साक्षात ब्रह्म है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् पर ब्रह्म तस्म इसे गुरुवे नमः ऐसे गुरुदेव को हम नमस्कार करते हैं अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञान अंजन शलाका चक्षुर मिलितम ये न तस्मय से गुरु वे अज्ञान तिमिर से जो हम भटक रहे थे अगले जन्म की मां के गर्भ में लटके थे कभी किसी माँ का गर्भ मिला टिके और कभी ऐसे बह गए बाथरूम में इस बात का तो नास्तिक आदमी भी अस्वीकार नहीं कर सकता है इस जन्म में भी न जाने कितनी कितनी बार गर्भों में ट्राई करते करते बहे होंगे और अभी ये शरीर को गर्भवास मिल गया ऐसा फड़ के सीधा गर्भवास मिलकर पैदा हो गए होंगे कई बार ऐसे बह गए होंगे और मर गए अगर साक्षात्कार नहीं किया तो फिर वही तो रूटीन होगी पशु के गर्भ में भी टिकने का मिलता है कभी नहीं मिलता तो पशु का कितना दुखी जीवन मनुष्य का कितना सारा दुखी जीवन तो ये दुखद जीवनों से हटाकर मुक्ति के माधुर्य का अनुभव कराने वाले गुरु उन गुरुओं का अनुभव है कि अंतकर्ण की अशुद्धि इच्छा से सुख की इच्छा से और दुख के भय से होती है सुख की इच्छा मिटाना है तो सुख स्वरूप हरि का ध्यान और सुख स्वरूप परमात्मा के नाते संसार में व्यवहार करें तो सुख की इच्छा मिटेगी सुख की इच्छा मिटते ही दुख का भय अपने आप चला जाएगा और मंत्र जाप करने से भी निर्भयता आती सत्संग से भी निर्भयता आती तो सुख की लालच दुख का भय मिटे तो परम गुरु भगवान मनु महाराज का आवाहन किया राजा इक्ष्वाकु ने और प्रार्थना की कि भगवान राजपाट का सुख देख लिया दिन दिन आयुष्य नष्ट हो रही है सोने के बर्तनों में भोजन कर लिया चांदी के रथों में घूम के देख लिया लेकिन प्रभु कोई सहार नहीं मुझ दास पर कृपा करो मैं बड़ा दुखी हूं लोगों की नजर से तो राजा दी राज आता महाराज हूं लेकिन विवेक से देखता हूं कि क्या इस पृथ्वी पर मेरे जैसे कई पुतले आ गए मौत के मुंह में दिनों दिन नजीक जा रहा हूं मेरे चित्त में बड़ा शोभ हो रहा है मैं अनाथ बालक की नाए आपकी शरण हूं तब कृपा सागर प्राणी मात्र के परम सुहृद आत्मवेता ब्रह्मवेता मनुष्य मात्र के ने जीव मात्र के सुहृद होते हैं कृपा वाणी से कहने लगे मनु महाराज कि हे राजा इक्ष्वाकु तू नित्य अंतर्मुख अंतर रहा अंतर आत्मरूपी ईश्वर से तू जिड़ा रहा अर्थात आत्मध्यान आत्मचिंतन और आत्म परमात्मा की प्रसन्नता के लिए काम कर तो नित्य अंतर्मुख रहो तेरे सारे क्लेश सारे दुख पाप ताप नष्ट हो जाएंगे हे राजन घर में जो भोजन मिले सहज में आरोग्यता का ख्याल करके खा ले ये चाहिए वो चाहिए जीव का स्वाद का गुलाम मत बद मनु महाराज राजा इक्शवा को, बो, को बोलते हैं और आशाराम महाराज अपने साधकों को बोलता है जो भोजन मिले खाल मुझे अट्ठाईस साल हो गए फकीर लाइन में मैं बिल्कुल विश्वास से कहता हूं मुझे बड़ा पक्का स्मरण है कि मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि आज मेरे लिए ये सब्जी बनाओ और अनजान कोई होता है सेवक तो पूछता कि क्या बनाए तो मेरे को होता कि क्या पूछता है कभी कभी नारायण आजकल कभी कभी पूछ लेता है ये बनाऊं वो बनाऊं तो हृदय में आश्चर्य भी होता है और उसकी बेवकूफी भी लगती क्या पता ये गुरुदेव की कृपा है आप लोगों के आशीर्वाद है लेकिन ये खाऊं ये खाऊं ये खपे वो खपे कब तक जो होता है अनुकूल पड़ता है तो ठीक से खा लेते नहीं तो थोड़ा कम खा के पेट भरना है का स्वाद नहीं इंद्रियों का स्वाद ज्यो ज्यो छोड़ते जाओगे त्यों त्यों आत्म स्वाद में तुम्हारा खूंटा गढ़ता जाएगा आत्म स्वाद में तुम्हारी स्थिति होती जाएगी और ज्यो आत्म स्वाद मिलेगा क्यों त्यों तुम सच्चे परमेश्वरी सुख का आस्वादन करोगे और और और लोग भी तुम्हारे संग में आकर आस्वादन के भागी बनेंगे जैसे लालटेन का काच साफ है कांच तो चमकता तो है लेकिन कांच के द्वारा दूर दूर तक प्रकाश जाता है ऐसे तुम्हारा जीवन तो चमकेगा तुम्हारे जीवन के द्वारा दूर दूर तक परमात्मा आनंद के वैस परमात्मा मस्ती परमात्मा ज्ञान परमात्मा ध्यान के से दूर दूर तक फैलेंगे हे राजन तुम नित्य अंतर्मुख रहो घर में जो भोजन हो मिले स्वाभाविक उसको खाते जहां नींद आए वहां सो जाओ ऐसा बिस्तरा हो ऐसा गादी हो ऐसा तकिया हो ऐसा फलाना हो छोड़ो जहां नींद आए वो वह सो वहां सो जाओ जो वस्त्र मिल जाए वो पहन लो एक आदमी है कि बापू तुम्हें तो खादी छो, पहले हम खादी ज्यादा पहनते थे मैं क्या हां मैं खादी भी पहनता हूं मैं तो खादी न वस्त्र हो तो तुम्हारे तो माटे तुम्हारा खादी लावी मैं हमारे लिए कुछ नहीं लाना हमारा शरीर का जो प्रारब्ध है जिस वक्त विधाता परमात्मा जिसको जो प्रेरणा करेगा हमारा अपना शरीर नहीं तो खादी का कपड़ा हमारा कैसे जो आएगा पहन लेते जो वस्त्र मिले अंग ढकने के लिए मर्यादा के उस समाजिक सोशल मर्यादा के इर्द गिर्द जो वस्त्र मिले पहन लिए जो भोजन मिला खा लिया जहां नींद आई सो गए मुख्य काम यह है कि आत्मचिंतन आत्मध्यान आत्मज्ञान गोरखनाथ ने कहा हसीबो खेलीबोधरीबो ध्यान हंसते खेलते जीवन निर्भर बनाओ कई लोग ध्यान करते हैं तो भी अकड़ के तो ध्यान करता है कि झगड़ा करता है ध्यान करता है कि कुश्ती करता है भगवान आनंद स्वरूप है तो पहले अपने हृदय को आनंद से भरकर फिर प्रवेश कर ध्यान में विवेकानंद ठीक बोलते थे कि वाले वाल खेलने के बाद गीता जितनी समझ में आएगी उतना कमरे में बैठ के मंदिर में बैठ के गीता उतनी समझ में नहीं आएगी प्राणापान की गति विकसित होगी चित्त प्रसन्न होगा फिर गीता पढ़ो तो कुछ लोग धार्मिक लोग चिड़चिड़िए स्वभाव के हो जाते हैं। उन्होंने धर्म की यात्रा की नहीं यूनिफॉर्म की यात्रा की हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान अहर्निश कथिबो ब्रह्म ज्ञान खावे पीवे न करे मन भंगा कहे नाथ में तिश के संगा खाए पिए लेकिन मन किसी में फंसने न दे मन भंग न करने दे पहले तो ऐसा खाते थे अब क्या ऐसा टुकड़ा था पहले तो ऐसा जीते थे अब ऐसा जी पहले तो गरीबी में जी रहे थे अभी अमीरी में पहले अच्छा पहनते थे अभी घटिया पहन रहे पहले घटिया पहनते थे अभी अच्छा पहन रहे इन तुच्छ चीजों को अपने अंताकरण में मत भरो मत आने पहरता था शरीर घटिया भी शरीर ने पहरिया बढ़िया भी शरीर ने पहरिया बढ़िया भी खा लिया घटिया भी खा लिया ये सब आतशबाजी का हाथी तो है दशरा ना रावण अठार फूट ना लांबा हो तो शू आठ फूट लांबा करू हमने तड़ात तड़ातड़ी जय श्री कृष्ण एनुू अढ़ी भाई बेन बनायू हो तो शू दौड़ बाय बनाय तो शो हमने तड़ातड़ी बोलते ऐसे ये शरीर आतशबाजी का पुतला है इसका एड्रेस तो शमशान है राम तीर्थ ने सिल्किन धोती मंगाई और पहरी बोले स्वामी जी आज तो आपका वट है आप तो चमक रहे इतना बढ़िया धोती पहने गुरु जी बोले ये तो सती का श्रृंगार है ये तो सती का श्रृंगार है आखिरी जन्म है लाल दिया किसी ने पहन दिया हो गया सती का श्रृंगार है इसकी बात क्या करते हो मेरी बात करो मैं कौन हूं तुम भी वही हो मैं कृष्ण बनकर आया था लोगों ने मुझे नहीं पहचाना मैं राम बनकर आया था लोगों ने मुझे नहीं समझा मैं बुद्ध बनकर आया लोगों ने मेरे को नहीं समझा अब मैं रामतीस बनकर आया हूं और मेरा कहना है कि तुम भी वही हो जो अनेक रूपों ले लेके आए उसकी बात करो सिल्किन साड़ी पहनी घड़ियाल स्वामिति रामतीर्थ में पहनी आपने क्या खाया आपने क्या बोला आपने क्या हम कभी कुछ खाते ही नहीं हम कभी कुछ पहनते नहीं चिदा आनंद रूप शिवो हम शिवो हम आनंदमय कोष में जीता हुआ व्यक्ति अगर तत्व ज्ञान मिल जाए तो आनंद स्वरूप में टिक जाएगा नारायण नारायण नारायण और उसका आनंदमय कोश का जो आनंद है आनंदमय तत्वों में टिकेगा तो वो आनंद गंभीर हो जाएगा स्थिर हो जाएगा मजबूत हो जाएगा कभी कभी पुराने संस्कार के अनुसार उसको थोड़ा बहुत थोड़ा विक्षेप जैसा आएगा उसमें भी तीन प्रकार के महापुरुष होते हैं एक होते भक्ति प्रधान ज्ञानी सच्चे हृदय से भक्ति करते करते करते जैसे रामकृष्ण फिर ज्ञान को उपलब्ध हुए तो उनको कोई कष्ट मुख्य आएगा बोले कैंसर आया है आप दूसरे को आशीर्वाद करते हो ठीक हो जाता है तो अपना तो जरा कर दो मां को बोल दो विवेकानंद प्रार्थना करता है बोले वो जगत नियता मां आदि शक्ति सब जानती है वो हमारे लिए उचित है तभी तो दिया है तो भोग लेने दो इसको क्या फर्क पड़ता है भक्ति प्रधान ज्ञानी ऐसा अर्थ लगाए ध्यान प्रधान ज्ञानी को कोई विक्षेप कोई चीज कोई डिस्टर्ब हुआ सामाजिक ये वो मुलित तो मरने दो धारणा ध्यान में चले आएंगे अपने पर ब्रह्म परमा तीसरे होते हैं विचार प्रधान ज्ञानी आत्मविचार से आत्म परमात्मा को पा लिया तत्व ज्ञान वो तो देखेगा कि विक्षेप या रोग शरीर में हो रहा है मुझ में कभी हुआ नहीं अपमान और मान इसका हो रहा है मेरा क्या है विचार प्रधान ज्ञानी थे राम तीर्थ अमेरिका के किसी गार्डन में टहल रहे थे लड़के आए देखा कि नंगे पैर नंगा सिर अमेरिका में वो पहला आदमी गए होंगे काशा वस्त्र नंगे सर सिर नंगे पैर और घूम रहे लड़कों ने ओ मंकी मंकी मंकी मंकी मंकी मंकी तो राम तीर्थ भी नाचने लगे मंकी मंकी मंकी हम राम तीर्थ आई अंडरस्टैंड यस मंकी मंकी मंकी उनको लड़कों को आश्चर्य हुआ कि आदमी अंग्रेजी भी बोलता है और मंकी मंकी बोल रहे तो नाश्ता भी है ऐसा मंकी मिलना भी मुश्किल है इतना समझदार मंकी मिलना भी मुश्किल है मानव वेश में उन लुफंगे लड़कों को और मजा आए घेर लिया वो लड़के तो मजा ले रहे हैं लेकिन ये जिनको मंकी मंकी करके वो सताना चाहते हैं, वो अपने को सताने से बिल्कुल अलग रख रहे हैं, वो भी मंकी मंकी में मस्त हो रहे आखिर कोई समझदार आदमी ने देखा कि इंडियन साधु और ये कोई ऊंचे महापुरुष हैं, जिनको राग द्वेष शोक हर्षोगूता नहीं लेकिन इन, इनका अपमान इन बच्चों को मुसीबत कर देगा उन भीड़ को बच्चों को समझा बुझा के डांट के हटा दिया राम रामतीर्थ को थैंक्स किया प्रणाम किया राम रामतीर्थ घूमते घामते मस्त बड़े खिल खिलाते हुए जिस घर में ठहरे थे वहां देखा कि आज तो बड़े खुश होंगे स्वामी जी वॉट हैपन टूडे आज तो खूब मजा लिया आई एम वेरी हैप्पी टू खूब इंजॉय हुआ इंजॉय का क्या सामान था बोले लड़के बोल रहे थे मंकी मंकी मंकी तो हम भी बोल रहे थे मंकी मंकी बोले किसको बोले थे बोले इसी को बोल रहे थे जिसको लोग तीर्थ बोलते हैं उसी को लड़के मंकी बोल रहे थे तो हम भी इसको मंकी बोल रहे थे वो भी मजा ले रहे थे हम भी मजा ले रहे थे लोग सोचते स्वामी जी आप क्या कह रहे हैं हम समझ नहीं सकते बोले मैं समझ से परे हूं तो क्या समझोगे लोगों ने मंकी मंकी का तो सच मुझे मंकी तो है वो मजा ले रहे हैं तो मैं नाराज क्यों हूं मैं भी मजा ले रहा था ऐसी घटना नारेश्वर में रहते थे एक संत रंग अवधूत महाराज पालड़ी में भी उनका थोड़ा कुछ कैसे भी भक्त का घर होगा या अपना पुराना होगा जो भी होगा तो अहमदाबाद में पालड़ी पालडी तो वहां से गुजर रहे थे दोपहर का समय था तो कुछ छाबड़ियां बनती ऐसी कुछ टोपी होती ना हेड छाया देती आंखों पर भी तो ऐसी कुछ हेड पहन ऐसा कुछ टोपा पहना था तो कॉलेज के लड़कों ने कहा एक तो दाढ़ी लंबी लंबी बाल लंबे लंबे और पैंट शर्ट पहनने वाले जो अंग्रेज लोग हेड पहनते ऐसी हेड किसी ने धर दी भेंट में बाबा को गर्मी लगी तो उठा के चले और पहन दिया मुक्त आत्मा सचमुच मस्त होते हैं तो हेड पहन के चले तो लड़कों ने कहा आओ, ओ नाटक नहीं बायड़ी नाटक नहीं बाईडी नाटक नहीं बायड़ी तो रंगो दूध भी ताल मिला लेकिन नाटक नहीं बायड़ी नाटक नहीं बायड़ी तुमने कहे थे महाराज के हाँ खरी बारे नाटक नहीं बाईडी पूर्ण भक्त है तो बोलेगा के अमा मारो प्रभु छ प्रभु नी है छ महाराज ठाकुर जी ऐसे करके भक्त अर्थ लगाकर अपने चित्त को प्रसाद में रखेगा तो भक्ति प्रधान ज्ञानी हो योग प्रधान ज्ञानी हो अथवा तत्व तो विचार प्रधान ज्ञानी हो उन सब महापुरुषों का यह अनुभव होता है कि पंचकोश से मैं हूं न्यारा अन्नमय, प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय ये पांच कोष हैं इन सबसे में न्यारा जन्म मृत्यु मेरा धर्म नहीं पुण्य पाप कर्म नहीं मैं अज निर्लेपी रूप कोई कोई जान मैं हूं सत्चित आनंद रूप कोई कोई जान मेरे तो जिस आनंद में भगवान ब्रह्मा जी समाधिस्थ रहते हैं, वही आनंद का अनुभव वही परमेश्वर का अनुभव इन महापुरुषों का होता है जिस परमेश्वरी स्वभाव में भगवान नारायण विराजे रहते हैं उसी परमेश्वरी स्वभाव में ये ब्रह्म पुरुष होते हैं जिस आनंद स्वरूपेश्वर में जगतंबा और शिव जी और गणपति जी और सूर्य और तुम्हारे इंद्रदेव लालायित होकर वहां पहुंचे उसी आनंद स्वरूप का अनुभव ब्रह्मवेता करता है तो ये साधारण उपलब्धि नहीं है उपलब्धि की पराकाष्ठा है ब्रह्मा विष्णु महेश जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश है जगतंबा जिससे जगतंबा है सूर्यनारायण जिससे सूर्यनारायण भगवान है चंद्रमा जिससे चंद्रदेव है यम जिससे यमराज हैं उस परमेश्वर के साथ वे अभिन्न हो गए भगवान भ ग व भ माना भरण पोषण की सत्ता जहां से आती ग माना गमन की क्रिया शक्ति जहां से स्पूरित होती है वह मान वाणी वैखरी मध्यमा पशंती परा इन सब वाणियों को जो चेतना दे रहा है सत्ता दे रहा है न माना ये सब न न होने के बाद शरीर नहीं वाणी नहीं भरण पोषण भी नहीं सब कुछ खत्म हो जाए मृत्यु सबको खत्म कर दे फिर भी जो नहीं मरता है नहीं मिटता है उसका नाम है भगवान आज तक तो मानते थे कि भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान बचे तो शिव भगवान भगवान शब्द का डेफिनेशन नहीं समझते थे अपन लोग मीनिंग नहीं समझते थे भ न भरण पोषण करने की सत्ता मां में है बालक का करता और बालक को भी जो वस्तु खाता है उस वस्तु को सेटिंग करके रक्त बना देता है ना वो चैतन्य वो परमेश्वर बालक भी रोता है फिर चाहे उसकी तोतली वाणी हो वाणी का अधिष्ठान है उसमें गमना गमन हाथ पैर चलाता फिराता है और ये सब न होने के बाद भी जो रह जाता है उस चैतन्य सचिदानंद परमेश्वर का नाम है भगवान तो ब्रह्मवेदा भगवान की आकृति मिट जाए लेकिन वो भगवान मौजूद है कृष्ण भगवान की आकृति यहां से अलोप हो गए लेकिन कृष्ण भगवान मौजूद है राम भगवान की आकृति माया में विलय हो गई सरजू में लेकिन राम भगवान मौजूद है ऐसे गुरु भगवान की आकृति चली जाती फिर भी गुरु भगवान के नाम की मनोतियां मौजूद होती जैसे घड़ा फूट जाए तो उसकी उसके जो पक्की मिट्टी है वो इधर उधर देखेगी अथेर सबेर हट जाएगी मिट जाएगी लेकिन घड़े के अंदर का आकाश वही है अमिट है हाँ पहले तो घड़े के दायरे में था और घड़ा फूटा तो उसका दायरा हट गया व्यापक हो गया ऐसे ही ब्रह्म भगवान शरीर में है तब तो हमको दिखते हैं दायरे में अब उनका शरीर जब विलय हो जाता है तो व्यापक हो जाते हैं इसलिए कबीर ने कहा संत मरे क्या रोइये वो जाए अपने घर जा डरने ते जा मरने ते जग डरे मोरे मन आनंद कब मरिए कब मिलिए पाइए पूर्ण परमानंद अभी तो देह की थोड़ी बहुत बाधा है नहीं इसको सामाजिक उन्नति करना है तो कपड़ा पहनाओ जरा बाल और दाढ़ी को भी आईने में जरा चेक करो कहीं गड़बड़ तो नहीं दिखती लोगों को गड़बड़ घुस जाएगी खोपड़ी में जो हम देना चाहते वो हट जाएगा तीन खाई दिखेगा दाढ़ी में जरा दाढ़ी को टम टम करो जरा इसको ये जब तक ये है शरीर रूपी घड़ा तब तक थोड़ा बहुत उनको अपने स्वरूप में से बाहर आना होता है लेकिन शरीर मिट गया तो ओ अमिट आत्मा में इसीलिए संसारी लोग हम लोगों को जो मृत्यु का भय होता है वो ज्ञानियों को नहीं होता है योग की कला से आयुष्य लंबा किया जा सकता है लेकिन ज्ञान होने के बाद आयुष्य लंबा करने की इच्छा ही नहीं होती ज्ञानी को क्योंकि कभी मरते ही नहीं और जो मरता है वो हम हैं ही नहीं वास्तव में हम मरते नहीं और जो मरता है वो हम है नहीं चांगदेव तो 1400 वर्ष जिए लेकिन कृष्ण ने 1400 वर्ष नहीं जिए तो क्या कृष्ण योग नहीं जानते थे क्या बुद्ध नहीं जानते थे क्या कबीर नहीं जानते थे क्या नानक नहीं जानते थे क्या जानते थे योग की कलाएं और नहीं जानते तो सीखने में उनको देर क्या लगती ऐसे योगी हमको मिले जिनकी सौ साल से ऊपर की आयुष्य हवा पी रहते थे काक, काक मुद्रा करके हवा पी जाती है आयुष लंबा होता है लेकिन हम नहीं करते जितना देह का प्रारब्ध है जितने श्वास रोज खर्च होते हो जाने दो श्वास को रोको आयुष्य लंबा होगा लंबा आयुष्य कर ले लेकिन आत्मज्ञान नहीं हुआ तो महाराज पेड़ भी हजार हजार वर्ष वाले होते हैं लंबा जीना या कम जीना कोई महत्व की बात नहीं है महत्व की बात तो यह है कि परमेश्वर के साथ एक होकर जीना फिर चाहे चार घड़ी जियो चार दिन जियो चार युग जियो और विकारों और देह के साथ होकर जिया तो फिर लंबा जीवन भी किस काम का देह तो हमेशा विकारों में बदलता है भूख में पास में जल्दी गर्मी सर्दी देह के षड विकार हैं लेकिन मुझ चैतन्य में कोई विकार नहीं जन्मना बढ़ना परिवर्तित होना रुग्ण होना बीमार होना विनष्ट होना ये देह के विकार हैं मन की उर्मियां होती है मन की उर्मियां हम अपने में मानते हैं, देह के विकार हम अपने में मानते क्योंकि अपने को नहीं जानते सर्दी गर्मी ये देह को टच करती मान अपमान मन को भूख और प्यास प्राणों को लगती राग और द्वेष मती में होते इन सब से जो न्यारा है और सब प्राणी मात्र का प्यारा है वो ही साक्षात्कार करके ब्रह्मवेदा उसमें टिक जाते हैं मंत्र दीक्षा का अर्थ है कि जब करते करते ध्यान और जब बढ़ाते बढ़ाते अंत कर्ण को उस परमेश्वरी अनुभव के योग्य करना मंत्र दीक्षा का मतलब नहीं कि गुरु महाराज भगवान दे देंगे नहीं और जो चीज दे दी जाती है ना वो छीन छीन ली भी जाती है जो आपको मिलेगा ना वो छूट जाएगा घर मिला है पत्नी मिली है पति मिला है रुपए मिले हैं ये छूट जाएंगे परमात्मा मिलेगा नहीं परमात्मा मिला मिलाया है केवल पर्दा हटेगा वो मौजूद है ईश्वर प्राप्ति एक समझाने के लिए एक भाषा है ईश्वर प्राप्ति नहीं वो तो सदा प्राप्त है प्राप्त की प्राप्ति है जिस वस्तु की प्राप्ति जो पहले नहीं थी अभी मिली तो बाद में भी नहीं हो जाएगी जैसे पहले शरीर नहीं था तो बाद में भी नहीं हो जाएगा और हर रोज नहीं के तरफ जा रहा है पहले फूलों की माला मेरे गले में नहीं थी अभी आपने दे दी मैंने पहन ली तो दो घंटा पहले मेरे गले में माला नहीं थी दो दिन के बाद भी ऐसी नहीं रहेगी और दो महीने के बाद तो माला खत्म ऐसे ये शरीर पहले नहीं था और शरीर के संबंध पहले नहीं थे जन्मने के बाद हुए पैदा हुए मां बन गई कोई दादी बन गई कोई नानी बन गई ये जन्मजात संबंध फिर बड़े हुए कोई स्कूल का क्लास फोलो बना कोई दोस्त बना कोई पार्टनर बना कोई वकील बना कोई कुछ बना तो संपादित संबंध बने और जन्मजात संबंध बने परमात्मा और आत्मा का संबंध बना नहीं वो आदि सत्य जुगात सत्य है भी सत्य हो से भी सत्य वो पहले था अब भी है मरने के बाद भी रहेगा उस संबंध का साक्षात्कार करने का नाम ही जीवन का साफल्य है और उस संबंध का अनुभव साक्षात्कार करने के लिए ही मंत्र दीक्षा का सदुपयोग है कोई मंत्र दीक्षा ले ले कई लोग चिट्ठी भी लिखते हैं कि बापू पहले हम बहुत गरीब थे दरिद्र थे मंत्र दीक्षा लिया हमारा पति का धंधा चलने लगा लो हमारा एक स्वेटर स्वीकार करो इतना हमको जरूरत है जरूरत नहीं ते बहु हमने आप तो हमारो लो अब सच पूछो तो हम ये नहीं चाहते हैं कि के केवल धंधा चल जाए केवल दुकान मिल जाए केवल केस में जीत जाए हम तो चाहते हैं कि तुमको वो मिल जाए जो ब्रह्मा जी को मिला है तुमको वो मिल जाए जो नारायण को मिला है तुमको वो मिले जो शिव जी को मिला है तुमको वो मिले जो लीलासा भगवान को बापू को मिला है तुमको वो मिले जो रामतीर्थ को मिला है भाषा है तुमको वो मिले वो मिला मिलाया है केवल पर्दा हटने को मिलना बोलते हैं अर्जुन को जब मिला तो अर्जुन यू नहीं कहता कि मुझे भगवान मिला अर्जुन कहता है नष्टो मोह सुमृति लब्धवा, मुझे सुमरण हो गया कि मैं क्या हूं क्या है नष्टो मोह सुमृति लब्धवा कृष्ण को कहता है अर्जुन तब प्रसादात मया अचित नष्टो मोह सुमति लब्धवा तव तो प्रसादात्मया चुत स्थिर असमी अब मैं उसमें सिर हूं गेह मेरा ये कर्तव्य है मैं क्षत्रिय हूं ऐसा करू न करू ये करू ये सारे संदेह चले गए करिष्य वचनम तव तो पहले कहां गए थे बुआ के बेटे <laughs> पहले कहाँ गए थे पहले तो कृष्ण के चरणों में तो था लेकिन वसुदेव के कृष्ण के चरण था अब वास्तविक आत्म कृष्ण के चरण में आ गया है श्री कृष्ण अवतरित हुए उसके पहले ही कृष्ण शब्द का जप करते थे लोग थे। राम अवतरित हुए इसके पहले राम के बाप राम के बाप के बाप राम राम जपते थे रघु राजा राम राम जपते थे दिलीप राजा भी राम नाम का रटन करते थे रमनते योगी यशमिन से राम जिसमें योगी लोग रमन करते हैं जो सबके हृदय में रम रहा है सबके शरीर में रम रहा है मकोड़ा तुम्हारे पीठ के चल रहा है और मच्छर ने तुम्हारे गाल पर डंक मारा और न करे नारायण चूहा तुम्हारे पैर से गुजर गया है सेम टाइम माइक्रोसेकंड का भी फेर नहीं तो आपको इनके अनुभूति एक दो तीन होगी कि एक साथ हो जाएगी एक साथ होगी क्योंकि शरीर में आप फैले हुए हैं तो जो कण कण में अणुअणु में फैला हुआ चैतन्य है रमा हुआ है उसको राम बोलते हैं वही चैतन्य प्राणी मात्र को आनंद के तरफ आकर्षित कर रहा है कर सती आकर्षती थी कृष्ण और वो खुद ही खुद है इसलिए उसका नाम खुदा और वही कल्याण स्वरूप है हाड़ मांस मल मज्जा जैसे शरीर को भी आनंदित प्रसन्न और ज्ञान ध्यान दे रहा है वह कल्याण स्वरूप है शिव है इसलिए उस परमेश्वर को एक होते हुए भी वैदिक संस्कृति को जानने वाले लोग वैदिक सिद्धांत को जानने वाले लोग बोलते हैं एक ही भगवान है फिर वही महापुरुष बोलते हैं कि भगवान कृष्ण की जय हो रामचंद्र भगवान की जय हो बाबा जी अभी आप सत्संग कर रहे थे अभी आप बोलते हैं एक ही भगवान है बीजो देखे थे बीजानो थाए बाडन ने बे देखाए एक मारो वालो कमे व अद्वितीय उसी पर तो सत्संग किया और फिर बोलते हैं ओम सहना भवतु सहना भुनकू और फिर बोलते हैं भगवान राम की जय हो अंबे माता की जय हो कृष्ण कनैया लाल की जय हो सद्गुरु भगवान की जय हो एक भगवान पर व्याख्या किया और इतने भगवान की जय बोला हाँ सब घट मेरा साइया खाली घट ना कोई बलिहारी वो घट की जाघट प्रगट हो कबीरा कुआ एक है पनियारी अनेक न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक का एक तो न्यारे न्यारे बर्तनों का नाम ले रहे हम भगवान एक ही कृष्ण भगवान की जय हो राम भगवान की जय हो व्यास भगवान की जय हो गुरु भगवान की जय हो सनातन तो धर्म के ऋषियों ने जो छानबीन की है और जो गहराई पाई है, गजब की है गजब की वैदिक ज्ञान गजब का ज्ञान बाकी के सब मत मजहब पंथ बाद में चले सीधा अन सीधा उसी प्रसाद का थोड़ा थोड़ा लिया है, बाकी अपना थोड़ा मिक्स करके सिंबुल मारा है। और मंत्र में जितना विश्वास होता है उतना फलदायक होता है विश्वासो फलदायक लखनऊ में एक भक्त किसी संत के पास आते थे एक दिन देखा संत महाराज ने मुंह उतरा हुआ है बोले क्या बात है सेठ बोले बाबा जी लड़के जरा डेंडे कर रहे हैं बोलते जब से बाबा जी के पास गए अपना धंधा चौपट हो गया बाबा ने कहा हो नहीं सकता जहां सुमति थी वहां संपत्ति न आना अच्छे रास्ते जाओ तो संसार की चीजें तो दासी की नहीं आती धंदा चौपट होने का कारण कुछ दूसरा ही है खैर मैं बताता हूँ बाबा ने देखा कि तेरे छोरे लुफंगों की दोस्ती में लुफंगे हो गए बोले हाँ महाराज सच्ची बात है बिल्कुल सही बात और मुनिम बेहमान हो गए और मार्केट कुदरती डाउन हो गया तीनों एक साथ हुआ इसीलिए लेन की लिंक टूट गई डिपोजिटर मांग रहे हैं और उगराणी आती नहीं बोले बाबा जी हां ऐसे ही छोरा बड़े डेंडे कर रहे हैं बुलाओ छोरों को छोरों को कहा के बाप को डांटते हो बाप का अपमान करते हो कि जब से कथा में है तब से घाटा पड़ा बेवकूफ तुमने तो कुछ किया बोले महाराज क्या करे अब तो इज्जत का सवाल है अब तुम्हें तो। बोले क्या डेंडे करते सारे जाओ डेंडे जप सब ठीक हो जाएगा अब डेंडे लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र नहीं है लेकिन फकीर है ब्रह्मवेत्ता है अपने स्वरूप में ठहर कर बोल दिया डेंडे जपो उन्होंने डेंडे जपा करोड़ों पति हैं ऋषि ने ठीक कहा मंत्र मूलम गुरु वाक्य राम राम हमने सुना है आपने सुना है पैदा हुए तब से सुना है लेकिन गुरु दीक्षा के दिन गुरु कह गया अच्छा राम राम जपो ऑफिशियली हो गया मोहर लग गई वो मंत्र हो गया अब दोनों लोगों को पता नहीं कि मेरा राम राम मंत्र है या मेरा कृष्ण कृष्ण मंत्र है कि मेरा शिव शिव मंत्र है या कौन सा मंत्र है मनन करो अंतर में उसको मंत्र बोलते हैं मन जिससे तर जाए उसको मंत्र बोलते हैं तो ऋषि ने कहा मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मंत्रों का मूल है गुरु के वचन गुरु दत्त अरे दीक्षा के पहले भी तो हम राम तो सुना था और गुरु ने भी बोला बेटा राम राम मुझे है कोई खास मजा नहीं आया <laughs> कबीर जी को दीक्षा लेनी थी और गुरु महाराज के पास पहुंचना मुझे बड़ा कठिन था गुरु महाराज जहां स्नान करने को पावड़िया से उतरते थे काशी में वहां उन्होंने घास फूस की दीवार कर दी प्रभात को हाँ गुरु महाराज खड़ा पहन के फट फट उतर रहे कबीर जी सो गए कबीर के ऊपर पैर पड़ गया सीढ़ियों पर गुरु महाराज के मुंह से निकल के राम राम कबीर भागे वहा जय हो राम राम रटा पहले वैखरी फिर मध्यम में आया फिर पशंती परामा में पहुंच गया कबीर को राम नाम के सामर्थ्य का आकर्षण का आदि सब फायदा मिला लोग प्रभावित हुए पंडों ने पूछा तू निगुरा उपदेश कैसे करता बोले मेरे गुरु भगवान है कौन के रामानंद सन तेरे जैसे को मंत्र कैसे दिया तेरे मां बाप का ठिकाना नहीं तू मुसलमान का बेटा है कि जूलहा का बेटा है अत्यंज का है है तो बड़े ऊंचे कोटि के संत हैं उस समय जात पात का जरा बोलबाला था आखिर पूरे काशी में चर्चा का विषय बन गया गुरु को कहा कि तुमने मंत्र भ्रष्ट कर दिया ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को कैसे दीक्षा दी गुरु को तो पता नहीं मैंने दीक्षा दी उनके मुंह से तो ऐसे ही निकल गया था राम राम और कबीर ने गुरु वचन समझ के पकड़ लिया और कबीर तो ऊंचे हो गए आखिर आश्रम में कोरट का आयोजन हुआ गुरु महाराज की गति और सामने कबीर को लाया गया और पूरे मूर्धन्य काशी के बड़े बड़े विद्वान आज गुरु सच्चा की चेला सच्चा उसका निर्णय कर रहे लोगों के बीच पूछा गया कि तुम्हारे गुरुदेव कौन हैं? बोले सामने जो बिराज रहे पूज्य पाद श्री श्री सतगुरु भगवान रामानंद जी महाराज हमारे रामानंद को तो पता भी नहीं कि मैंने दीक्षा दी बोले धरा तो इतने लोगों के बीच मेरे को झूठा बनाने की हिम्मत करता है पास में खड़ा पड़े थे चाखड़ी पाउड़ी लकड़े संत और अंदर से बड़ा कोमल होता है बाहर से दो उठाया थप्पड़ माने लेकिन गाल पे आते आते वो हैवी ड्यूटी जो थप्पड़ है ना वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हम चार बधड़ी ना पोता पहला गाड़ दे ले हबड़ तो नहीं मान तो नहीं आटलू पूछो पर सकता हूं थप्पड़ चली ढाई से की लेकिन गाल पे आते आते ढाई तोले की हो जाती दो किलो की चली लेकिन पच्चीस ग्राम की बन जाएगी थप्पड़ पचास की हो जाएगी ऐसे खड़ा उठाए कि मेरे को झूठा बनाता इधर कभी जी खड़े दे मारे माथे पर हे राम राम राम तीन खड़ा हो मारे बोले गुरुदेव वो गंगा किनारे की दीक्षा कच्ची तो ये तो पक्की वो झूठी तो ये तो सच्ची राम रामानंद कहते कि भाई आप चाहे तुम बोलो कि हम भ्रष्ट हो गए खुश हो गए लेकिन पक्का शिष्य मेरा ये और मैं इसका पहला गुरु यही हूं और कबीर की साखियां कबीर की वाणी कितने सारे शास्त्र और ग्रंथों में पहुंच गई जाति से धंधे से धन से बहुत छोटे आदमी थे फिर भी मंत्र जाप करते करते बड़े में बड़ा जो परमात्मा है अपना परमेश्वर स्वभाव उसमें भी थे और कबीर जी इतने सत्यवक्ता थे कि जरा भी झूठ नहीं चलने देते थे काशी पंडितों का घर है गढ़ है गढ़ और वहां कबीर जी बोलते पंडितवाद वाद वदंती जूठा आप बैल मुझे मार और क्या पंडितवाद पंडित वदंती झूठा यहां तो म तुम्हा दे दो तुम्हारे पिता को सर्दी लग रहा है यहां कंबल अर्पण करी श्याम श्राध में तुम्हारे बाप को सर्दियों में बहुत ठंड लगती है कंबल अर्पण करो तुम्हारे पिता को अंगूठी पहनने की इच्छा है अंगूठी अर्पण करो तुम नोच नोच के लेते थे लोगों से पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़ कभी जी बोलते हैं ये तो मंदिर में ये पूजो ये भगवान को रखो और भगवान को तो क्या पंडित अपना धर्म को धंधा बना रहे विलासी जीवन बिता पंडित वाद वी जूठा पंडित मिलजुल कबीर का विरोध किया अफवाहें उड़ाई क्या क्या किया आखिर वैशा को भी भेजा वैशा गले पड़ी गई रात भर तो बिस्तर पे थे और अभी सामने भी नहीं देखते आपने कहा था तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा फिर भी देखो भूल गए वचन देकर कबीर ने कहा अगर मैंने वचन दिया तो चलो निभाई देते हैं आ जा हाथ पकड़ लिया हो जाके काशी नरेश को कहा हो हाफो हो गया जो लोग सत्संग में बैठे थे वो भी भाग गए आज तक तो केवल अफवाह थी अब तो बिल्कुल प्रत्यक्ष देखा उसके पहले तो शराबी आया बोले दारू की बोतल ले गए थे मीट वाला आया बोला मीट ले गए तो लोगों को प्रूफ मिलते गए और उपजाऊ प्रूफ थे पंडित कबीर के आभा नष्ट करने के लिए आयोजन योजना पूर्व किए थे कभी ने हाथ पकड़ा वैशा का एक बोतल लिया दारू की खाली बोतल दारू तो नहीं था गंगा जल था भरा उसमें दारू की बोतल एक हाथ में दूसरे हाथ में वैशा का सुनो मेरे भाइयों सुनो मेरे मितवा मित कभी काशी नरेश ने बोलाया आज तक महाराज आपको गुरु मानते थे आप अपने यश का ख्याल करो बोले भाड़ में जाए यश जब शरीर पक्का नहीं तो यश क्या है तो आप जैसे इतने महान आदमी जिनके चरणों में काशी नरेश का सिर झुक रहा था पंडे और स्वार्थी लोग कुछ का कुछ बोल रहे थे फिर भी मैंने एक न सुनी और आपके लिए इज्जत बनी रही मेरे हृदय में और आज मेरी श्रद्धा के कंकड़ कर रहे हो अपनी इज्जत का नाश कर रहे हो कुछ तो सोचो बोले सोचना विचारना तुम अपने हमने जो सोचा है, सोच लिया इतने में वो जो बोतल में था ना गंगाजल जल दारू की खाली बोतल थे उसकी उन्होंने धरती पर धार की बोले महाराज ये क्या करते हो बोले जगन्नाथ जी का प्रसाद बनाते बनाते रसोया से असावधानी हो गई वो जल रहा है मैं बुझा रहा हूं ऐसे पुरुषों यदि वह संकल्प चलाए श्री नरेश सोच रहा है तो वैशा बोलती मेरे को भी तो सुनो महाराज केवल उन्हीं से बात कर रहे हो मुझे क्या पता कि चार पैसे के लिए मैं इतनी फंसूंगी मेरे को तो इन पंडों ने इन पंडितों ने बहकाया तू जाके गले पर वहा तो कर कबीर के प्रभाव का धाबा बुला दे तो हम तेरे को इतने पैसे देंगे लेकिन मैं तो गयी थी इनका यश नाश करने को इनको डराने के लिए ये डरे नहीं इन्होंने तो सचमुच में हाथ पकड़ लिया महाराज अब मेरा इनसे पिंड छुड़ाओ और मेरे को अब ये वैश्या का के भी अच्छा नहीं लगता जब से इनका स्पर्श हुआ है तब से मेरा मन भी बदल गया कि मैं पाप के घड़ा भर भर के जीवन बर्बाद कर रही हूँ अब तो मैं ठाकुर जी की सेवा करूंगी कबीर के चरणों की पूजा करूंगी महाराज मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम तीन प्रकार के ब्रह्म पुरुष होते भक्ति करते करते भक्ति प्रधान ज्ञानी आखिर आत्मसाक्षात्कार भक्ति करते करते धारणा ध्यान समाधि करते करते आखिर आत्मसाक्षात्कार अथवा तो विचार से ही शरीर से मन से बुद्धि से प्रथक मैं हूं ऐसा आत्म विचार करते करते अपने आत्म चैतन्य को व्यापक रूप में अनुभव कर लिया विचार प्रधान ज्ञानी इन विचार प्रधान ज्ञानियों में भी दो प्रकार के होते हैं एक होते हैं कृत उपासक दूसरे होते हैं अकृत उपासक पहले खूब उपासना धारणा ध्यान किया फिर गुरु मिला है और गुरु ने भी ध्यान भजन करवाया है उपासना करवाया फिर ज्ञान हुआ है ये होते हैं कृत उपासक उनमें आनंद सामर्थ्य सत्य संकल्प ये योग्यताएं होगी दूसरे होते हैं अकृत उपासक उन्होंने उपासना नहीं की ध्यान समाधि आदि नहीं की और सीधा गुरु का प्रसाद मिल गया और ज्ञान हो गया आवरण तो हट गया अनुभव तो हो गया लेकिन सामर्थ्य जो मन बुद्धि में आना चाहिए वो उपासना से आता है तपस्या से आता है सामर्थ्य तपस्या से आता है तपस्या माना क्या तपस्व सर्वेशु एकाग्रता परम तप एकाग्रता से सामर्थ्य आता है सत्कर्म से प्रसिद्धि होती है अपने हक का अपने हिस्से जो आता है उसका दान करें और ब्रह्मचर्य पाले यश हो जाएगा चाहे ज्ञानी हो चाहे ज्ञानी चित्त को एकाग्र करें सामर्थ्य आएगा सामर्थ्य आएगा नष्ट हो सकता है लेकिन एक बार आत्मसाक्षात्कार आ जाए फिर सामर्थ्य ले तो कोई बात नहीं नहीं तो सामर्थ्य आ जाएगा देखे ये करूं वो करूं इसमें सामर्थ्य खोने का भय रहता है आकर हवाओं ने बारिश की हवाओं ने भेज वाली हवाओं ने वहां भी काट लगा दिया लेकिन उसी लोहे की पुतली को पारस का टच करा दो अब चाहे आपके कबाड़ में रखो चाहे गटर में डाल दो लेकिन उसको काट नहीं चढ़ेगा ऐसे अपनी जो बुद्धि है वो बुद्धिदाता रूपी पारस को टच करा दो फिर वो बुद्धि बुद्धि नहीं बचती वो रितम भरा प्रज्ञा होती है फिर संसार के कीचड़ में रखो कि समाधि की अभराई पर रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता ज्ञानी समाधि करे चाहे 22 घंटा व्यवहार करे उसकी समाधि समाधि उठत बैठत ओ उन्ने कहत कबीरम उसी ठिकाने हां हां सबकी करना गली अपनी मत भूलना गुरु से दीक्षा लेके शिष्य जा रहे थे गुरुजी जी कोई आज्ञा बोले बेटा आज्ञा यही है हाँ हाँ सबकी करना ऐसा मत जाना घर में जाना पत्नी के आगे बोलना कोई संबंध सच्चा नहीं तुम मर जाएगी मैं मर जाऊं बोलेगी बिगड़ के आ गया थे। वो पति कह के हाँ छोरा बाप कहे तो हाँ बाप बेटा कह के बुलाए तो हाँ सेठ सेठ नौकर करके बुलाए तो हाँ नौकर सेठ जी कह दे तो हाँ समाज के लोग बाबूलाल करके बुला दे के हाँ लेकिन अंदर से समझना कि खोखे का नाम है अपना कुछ नहीं हाँ हाँ की करना गली अपनी मत बोलना बेटा बस इतना ही उपदेश है जा तुम मौज कर गुरु ने जो ज्ञान की किमिया दी उसको मत भूलना उसको सुमरणा करना एकाध घंटा काम किया एक मिनट रेस्ट कर दिया कि शरीर ने मन ने इंद्रियों ने सब ने साधनों ने काम किया मैं तो साधनों को सत्ता देने वाला चैतन्य राम गुरु हो, मैं तो गुरु का हूं ईश्वर का हूं ईश्वर मेरे हैं हमारा शाश्वत संबंध है बाकी सब हरि ओम सद और सब गप सब एटलू तो आवड़े आवड़े नवड़े लो कई बाने काशी डोशी ने आवड़े लो हम थी काकी ने चोकस आवड़े लो हरी हरिओम तत्सत बीजू बधु गप हरिओम बीजू बधु गु आम थी काची छु काशी दोषी छु आधु शरीर नाम है हूँ तो अमर हाथ मू हरिओम तत्सत तत्सत बीजू बधु आ काची दोषी बाकी दोषी बधु गप एटू आवड़े कि ना आवड़े हाथ चूको मार हम जय श्री कृष्ण